संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व पांडवों का गंगा पार होना कौरवों के द्वारा उनकी अंत्येष्टिक्रिया और वन में भीमसेन का इनका विषाद वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय उसी समय विदुर का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया उसने पांडवों को विदुर का बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूँ मैं अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझता हूँ आप विदुर जी की कथनानुसार शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे यह नौका तैयार है आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए जब पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ गए तब उसने कहा विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है कि आप लोग निर्विघ्न अपने मार्ग पर बढ़ते चलें घबराएं बिल्कुल नहीं उसने गंगा पार पहुँचा पांडवों का जय जयकार किया और उनका कुशल संदेश लेकर विदुर के पास चला गया तथा पांडव भी गंगा पार होकर लुकते छिपते बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे इधर वारणावत में पूरी रात बीत जाने पर सारे प्रवासी पांडवों को देखने के लिए आए आग बुझाते बुझाते उन लोगों को मालूम हुआ कि यह घर लाख का बना है और मंत्री पुरोचन भी इसी में जल गया है उन्होंने निश्चय किया कि पापी दुर्योधन का ही यह षडयंत्र है अवश्य ही यह बात धित्राष्ट्र की जानकारी में हुई है भीष्म विदुर और दूसरे कौरव भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं आओ हम लोग धित्राष्ट्र के पास संदेश भेज दें कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया अब तुम्हारी करतूत से पांडव जल मर गए जब सब लोग आग हटाकर देखने लगे तो अपने पांचों पुत्रों के साथ मरी भीलनी मिली उन लोगों ने उन्हें पांचों पांडव और कुंती समझा सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते करते राख से सुरग बाट दी इसलिए किसी को भी उसका पता न चल सका पुर्वासियों ने यह संदेह यह संदेश धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर भेज दिया यह अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर ऊपर से बहुत दुख प्रकट किया वे विलाप करने लगे कि हाय हाय पांडव और उनकी माता के मरने से मुझे पांडव की मृत्यु से भी बढ़कर दुख हो रहा है उन्होंने कौरवों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र से शीघ्र शिक्ष्ट वारणावत में जाकर पांडवों और उनकी माता का विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो पुरोचन के भाई बंधु भी वहां जाकर उसका क्रिया कर्म करें पांडवों का कर्म इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाए जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त हो सब जाति भाइयों और झित्राष्ट्र ने विलाप करके पांडवों को तिलाजलि दी पूर्ववासियों ने उनकी दुर्घटना पर बड़ा शोक प्रकट किया विदुन ने सब हाल मालूम होने पर भी थोड़ी बहुत सहानुभूति प्रकट की इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे उस समय नींद के मारे सबकी आंखें बंद हो रही थी सभी थके और प्यासे थे घना जंगल था दिशाओं का पता नहीं चलता था यद्यपि पुरोचन जल गया था फिर भी उन्हें छिप ही जाना था इसलिए युधिष्ठ की आज्ञा से भीमसेन ने फिर सबको पूर्वत लाद लिया और तेजी के साथ चलने लगे भीमसेन इतने भीषण वेग से चल रहे थे कि सारा वन काँपता हुआ साजान पड़ता था इस समय पांडव लोग प्यास थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था वे ऐसे घोर वन में जा पहुँचे जहाँ पानी का कहीं पता न था इस समय कुंती ने अत्यंत तिशातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की तब भीमसेन ने उन सबको एक वट के नीचे उतार कर कहा तुम लोग थोड़ी देर यहीं विश्राम करो मैं जल लाने के लिए जा रहा हूँ निश्चय ही यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय है तभी तो जल से रहने वाले सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है युधिष्ठिर के आज्ञा मिलने पर सारस पक्षियों की ध्वनि के आधार से भीमसेन तालाब के पास जा पहुँचे वहाँ उन्होंने जल पिया स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी भरकर ले आए वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर भीमसेन ने देखा कि माता और सब भाई सो गए हैं वे दुख और शोक से भर कर उन्हें बिना जगाए ही मन ही मन कहने लगे मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या होगी कि मैं आज अपने उन भाइयों को जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी खुली जमीन पर सोते देख रहा हूँ मेरी माता वसुदेव की बहन और कुंतीराज की पुत्री है वे विचित्रवीर जैसे सुखी पुरुष की पुत्रवधु महात्मा पांडु की पत्नी और हमारे जैसे पुत्रों की माता है फिर भी खुली धरती पर लुढ़क रही है मेरे लिए इससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी कि जिन्हें अपने धर्म पालन के स्वरूप तीनों लोगों का शासक होना चाहिए वे युद्धि थक साधारण पुरुष की भांति जमीन पर लेटे हुए हैं आय हाय आज मैं अपनी आँखों से वर्षा वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम सुंदर नर रत्न अर्जुन और देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान रूप संपत्ति में सबसे बढ़े चढ़े नकुल और सहदेव को आश्रयहीन की तरह वृक्ष के नीचे नींद लेते देख रहा हूँ दुरात्मा दुर्योधन ने हम लोगों को घर से निकाल दिया और जलाने का प्रयत्न किया किंतु भाग्यवश हम लोग बज गए आज हम वृक्ष के नीचे हैं कहाँ जाएंगे क्या भोगेंगे इसका पता नहीं आह पापी दुर्योधन सुखी हो ले युधिष्ठिर मुझे तेरे वध के लिए आज्ञा नहीं देते नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुंबियों के साथ यमराज के हवाले कर देता अरे पापी जब युधिष्ठिर तुम पर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या करूं? धीमसेन क्रोध से उतावले हो रहे थे सांस लंबी चल रही थी और वे हाथ से हाथ पीस रहे थे अपने भाइयों को निश्चिंत सोते देख कर, वे फिर सोचने लगे कि हाय हाय यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वारणावत नगर है यहाँ तो बड़ी सावधानी से जगाना चाहिए था फिर भी ये सो रहे हैं अच्छा मैं ही जगा जागूँगा हाँ तो जल का क्या होगा अभी थके मादे हैं जब जगेंगे तब पी लेंगे यह सोचकर स्वयं भीम से जाग कर पहरा देने लगे